Oh शांति शांति चंदोग उपनिषद की पांचवी कक्षा प्रथम प्रपाठक के छह खंडों को हमने पीछे देख लिया उद्गीत के बारे में विभिन्न चर्चाए चल रही हैं। पिछले खंड में ऋचा के ऊपर साम गाया जाता है साम की ये ऋचा आधार होती है और साम उस पर गाया जाता है इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने कई प्रकार से उदाहरण दे देकर के जैसे ये वैसे ये इस प्रकार से बहुत से चीजों से हमार को समझाया पिछले खंड में जितने भी उदाहरण दिए गए थे वो बाहर के थे अधिदैव थे देवताओं से संबंधित थे जैसे कि अंतरिक्ष और वायु का था देव और आदित्य का था ये सब बाहर के है नक्षत्र और चंद्रमा का था वो वाली अग्नि यानी आदित्य और ये वाली अग्नि ये सारे के सारे अधि दैवत थे देवताओं से संबंधित थे बाहर से थे अब इसी बात को समझाने के लिए ऋचित दुर्डम सामगी पर साम गाया जाता है इसके लिए अपने शरीर के अंदर के उदाहरण दे रहे बात वही समझानी है लेकिन उदाहरण दे रहे अलग अलग तरह इस तरह से समझ दो जैसे ये इस पर आश्रित है वैसे ये भी इस पर आश्रित है ऐसे करके उदाहरण दे रहे और उदाहरण देते हुए मुख्य बात तो खैर एक ही है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 दृष्टान्त से दर्शांत को समझाते हैं। एक दृष्टान से दर्ष्टान समझा लिया दर्ष्टान्त समझ में आ गया, अब और और दृष्टान्त दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिन दृष्टान्तों को हम नहीं जानते उनको हम दर्ष्टान्त से समझ लेते हैं कि यहाँ ये इस पे आश्रित है उल्टा होने लग जाता है चूंकि वो बार बार बार बार अब दृष्टान्तों को बदला जा रहा है अगर कोई नहीं जानता है तो जानता है तो बस तरह तरह से इसी बात को समझाया जा रहा है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 आगे देखिए सात्मा खंड अथा अध्यात्म अब अध्यात्म के बारे में यानी तो अपने आत्मा और शरीर अंदर जो उसके बारे में कहा जा रहा है ये उस तरह का अध्यात्म नहीं है जैसा हम अध्यात्म प्राय सोचते हैं कि आध्यात्मिक चर्चा चल रही है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 यहां अध्यात्म का मतलब अपने से संबंधित शरीर से संबंधित तो अथा अध्यात्म तो वाघ एव रिक प्राण साम और साम की चर्चा चल रही थी ऋचअ्युनम साम तो शरीर में वाणी जो हम बोलते हैं ये वाणी तो है रिक ऋचा की तरह से और प्राण है साम की तरह से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 उसको हम पलट तो सकते नहीं है कि सां पर रिक आश्रित है प्राण पर वाक आश्रित है ऐसा नहीं कर सकते तो जैसा यहां लिखा है उसके अनुसार हमें दार्ष्टान्त से ही समझ करके करना होगा कि वाणी को आश्रय बनाना है और इस पर प्राण आश्रित है उसकी व्याख्या अलग ढंग से देखनी होगी तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वाणी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 चक्षु और चक्षु के बीच की जो भाग होता है उसको कहने उन्होंने उस तरह से अर्थ किया अब यहां तो आत्मा शब्द पढ़ दिया अब आत्मा का यहां कैसे तात्पर्य लें? चेतन आत्मा पे इसको कैसे घटाएं? चक्षु पर आत्मा आश्रित है इसकी आश्रय आश्रय भाव तो यहां पर हमें देख करके ही व्याख्या करनी होगी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 और आत्मा अमहाम है तस्मात्मा इसलिए इसको साम कहते हैं चले आगे ये रहस्य आत्मा की है रहस्य के रूप में ही समझे इसको उपनिषद जो होती है ना वो रहस्य ही है और प्रतीकात्मक रूप से ही ये सारा का सारा चलेगा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 उदगीत की उपासना करते हुए शब्द हमारे उस तरह के हो उचित शब्द हो एक तो ये महत्वपूर्ण तो बात कही जा रही है दूसरा जो मैंने कहा एक बार समझ में आ गया हमको रिच्चे दुटम थे अब अन्य चीजें परोक्ष रूप से समझाई जा रही हैं जो दृष्टांत था वो दाष्टान्त बन गया और जो दाष्टान्त था वो जैसे दृष्टान्त बन गया उसके आधार पर दूसरी चीजों को और समझाया जा रहा है आगे देखिए श्रोत्र में ये भी अध्यात्म में ही कहा रिक्त क्या है यहां पर क्या श्रोत्र ही रिक्त है श्रोत्र यानी कान श्रवणेन्द्रिय और मन साम मन है वो साम है अब इनमें एक दूसरे का संबंध है एक दूसरे पर आश्रित है तो जैसे साम ऋचा पे आश्रित होता है ऐसे मन आश्रित है श्रोत्र के ऊपर मन आश्रित है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 कभी कभी घटना विशेष पर भी बहुत मनन हो जाता है कोई ऐसी घटना देख ली बड़ी विचित्र अद्भुत भयंकर या अति सुखद उस पर भी बहुत विचार हो जाता है ये तो बाकी सब इंद्रियों पर ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर भी विचार होता है लेकिन सबसे अधिक किस पे होता है हमारा विचार कब अधिक प्रवृत्त होता है सुने हुए पे होता है श्रवण हम करते हैं बहुत सारी बातें उस पर हमारा विचार बहुत शुरू होता है तो यहाँ जो कहा इन्होंने श्रोत्र में रिक रिक जो है वो श्रोत्र है श्रोत्र आधार है और मन है साम तो सुने वे पर हमारा मनन सबसे अधिक होता है ये एक नई बात हमारे को बताई जा रही है मैं तो हमारा ध्यान जाता नहीं है ना इतना ऐसे इस स्त्र में तो हमने शायद नहीं सोचा होगा किसी ने तो हम जो मनन करते हैं उसमें कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस तरह से हमने चिंतन नहीं किया होगा बताना तो रिच और शाम का था यहाँ पर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 तो साम तो ऋचा पर ही गाया जाता है ये तो निश्चित है वो भी ऐसा ही अर्थ करते हैं लेकिन यहां पर क्या अर्थ किया उन्होंने कि श्रोत्र मन पर आश्रित है श्रोत्र का अधिष्ठान मन है यानी रिक के स्थान पे मन को ले लिया और श्रोत्र को साम के स्थान पर ले लिया आश्रय आश्रय साम तो आश्रित है ना और ऋक आश्रय है अब मन को आश्रय बताया तो मन किस कौन सा स्थानीय हो जाएगा रिक स्थानीय होगा ना उल्टा हो जाएगा तो वैसे कथन ठीक है कि श्रोतेंद्रिय का अधिष्ठान मन है मन के बिना श्रोतेंद्रिय नहीं चल सकती उस दृष्टि से ठीक है लेकिन यहाँ जो वचन चल रहा है यहाँ तो श्रोत्रिक को श्रोत्र माना गया है अधिष्ठान माना गया आधार माना गया है मन का यानी मनन का उसी शैली में यहां पर हमारे को चलना चाहिए तो सा और माँ का अम का उसी तरह का श्रोत्र में वसा मनोअमस तत्सामा ठीक है कुछ कहना है आगे देखिए अथ यदि अक्षण शुक्लंभा सैक ये जो आंख में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 ऐसे हमें पता नहीं लगता है कि देख कहाँ से रहे हैं जिनको पता नहीं हो चक्षु की रचना का तो वो सामान्य रूप से यही कहते सोचते हैं कि हम पूरी आंख से देख रहे हैं बीच का भाग है एक छोटा सा गोल फिर उससे बड़ा एक और घेरा दिखाई देता है हमारे को का बड़ा या जैसे भी अलग अलग, अलग रंग का फिर सफेद भाग दिखाई देता है अब जिनको पता नहीं है उनसे पूछो की हम देखते कहां से हैं कहाँ से बोले आंख से देखते हैं आंख कहाँ है आंख यहाँ से यहां तक या पूरी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 स्थूल भाग है वो आश्रय है और बीच का साम है वो जो सार है उस दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं आपस में संबंध करेंगे तो इन सब को देखते देखते ऐसा नहीं लगने लग रहा है कि ये जो दृष्टान्त बताए जा रहे हैं वास्तव में ये दृष्टान्त हैं इनको जैसे कि कोई समझाया जा रहा है रिकॉर साम तो हम समझ चुके तो इसी बात को कहा इन्होंने अथ यदतदक्षण शुक्ल भाव अथ यीलम परम तुचिअध्युम साम तो एक तरह से रिचा पर ये साम है सफेद भाग पर काला भाग आश्रित है मतलब ऋचा पर साम आश्रित है सा्रित तस तस्माच्यध्यूढ़ीये कोई वचन आ गया अथ यद एव एत अक्षण शुक्लम भा साम का बताया ये सा है सफेद भाग अर्था यह नीलम पर है कृष्णम तद अमा। वो अम भाग है इसलिए ये तत्सामा ये दोनों मिलाकर के शाम हो गए और देखिए अध्यात्म का पांचवे अनुवाद में कहते हैं अथ यह एशो अंतर अक्षनी पुरुषो दृश्य जो ये आंख के अंदर कोई पुरुष दिखाई दे रहा है दिखाई देता है आंख के अंदर पुरुष आख के अंदर पुरुष दिखाई देता है चेतन तत्व दिखाई देता है हम दूसरे की आंख में देखें तो किसका चित्र दिखाई देगा किसका चित्र दिखाई देगा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 तो स एव रेख वही रेख है तत्साम और वो शाम भी है वही पुरुष तदुक्तम वो उक्त है शाम के कुछ स्त्रोत्र होते हैं गाते हैं कुछ उनको वो इकट्ठा उसको उक्त कहते हैं तदय यजूह वही यजुह है यजुर्वेद यजु और तद ब्रह्म वही ब्रह्म है ब्रह्म का ब्रह्म वेद बोलते हैं अथर्ववेद को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 जैसे हम किसी के घर में देखें खिड़की से तो अंदर कौन रहता है तो हम दरवाजे और खिड़की से देख लेते हैं कि तो अंदर कौन है तो ऐसे अगर इस शरीर को देखें तो कौन कौन सा भाग है जहां लगता है कि यहाँ यहाँ अंदर से कुछ है वो तो खिड़की कौन सी दिखाई देती है हमारे को कोई आंखी तो दिखाई देती है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 और यही देखते हैं हम आंख में ही देखते हैं व्यक्ति को भावों को भी सबसे अधिक आंखों से ही हम समझते हैं यही लगता है जैसे कि वो आंख में बैठा है किसी व्यक्ति को यू देखेंगे तो कहाँ दिखेगा वो कहा बैठा है तो लगेगा जैसे कि आंख में तो आंख के पीछे बैठा हुआ है वो ना कि आंख ही देखती रहती है बाकी इंद्रिया तो खैर एक जैसी जैसी है आंख ऐसी है जो घूमती रहती है इधर उधर उधर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 अभी दिखने लगा है नहीं थोड़ा थोड़ा दिखने लगा <laughs> पहले तो पहला तो उस ढंग से आप देखते थे कि भाई कोई कौन पुरुष दिखाई देता है या तो परछाई दिखाई देगी तो परछाई तो हमारी है यहाँ तो आंखों के अंदर जो बैठा हुआ है उस पुरुष की बात कह रहे सामने वाले की नहीं कह रहे देखेंगे तो भाई आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं होता है तो कौन सा पुरुष है पता नहीं क्या बात है लेकिन अगर यू देखने लगेंगे आंख के अंदर वाली जो बात है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 उू अमुष्ण तव गैष्ण और जो उसके गैष्णु थे उसको गाने वाले थे वही इसको भी गाने वाले उसको गाने वाले कौन थे रिक और शाम गैष्णु बताए थे पीछे आठवां देखिए छटेगा पीछे वाला जो था ष्णु तो उसके रिक और साम गैष्णु है गाने वाले हैं रिक और साम तो जो उसके गेष्णु है वो इसके भी वेष्णु है गाने वाले हैं यानी रिक और साम ये समानता है जो इन्होंने समानता बताई <Davidson> तस्य ए तस्ये, तदेव रूपम यद अमुष्य जो उसका रूप है इसका वही रूप है जो उसका है जो उसके गाने वाले हैं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 आगे देखिए स ए शे च ए तस्मात अवांचो लोका ते चेष्टे ये जो पुरुष था जो आंखों के अंदर दिखाई दे रहा है ये ए तस्मात लोका इससे जो नीचे के लोग हैं नेत्र बताया इससे नीचे के जो सारे लोक हैं तेष्याम च इष्टे उनका जो स्वामी है वहां पीछे क्या बताया था सूर्य लोक और उसमें पुरुष और इस आदित्य से परे के जो लोक है उसका भी जो स्वामी है उधर उसके लिए विस्तार से गए थे और इधर यहाँ कहाँ गए इसके नीचे के जो लोग हैं ये शरीर में ही देखना है हमारे को अन्य जो इंद्रिया है भू भन तपह सत्यम इत्यादि जो हम बोलते भी हैं अलग अलग नीचे नीचे हम अंक स्पर्श करते हैं अलग अलग स्थानों पे तो इस लोक से नीचे के जो लोक है इनका भी जो स्वामी है ये वही वही आत्मा है जो नेत्रों के पीछे दिखाई दे रहा है इसका जो स्वामी है वो नीचे का भी वही स्वामी है स्वामी वही है तो सर ऐसा ये चवांचो लोकास्म चेष्टे और मनुष्य कामान चीती और मनुष्य की जितनी कामनाएं हैं उन सबका भी स्वामी वही है पीछे वहां पर कहा था देवताओं की जितनी कामनाए उसका भी स्वामी वही है आदित्य लोग से पड़े के लोगों का स्वामी वही है और जितनी भी देवताओं की कामना है उसका भी स्वामी वही है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 धन के देने वाले होते हैं धन दन सने धनवान लिखा है वैसे धनपति धनवान लेकिन इसको शनि शब्द से भी हम बना सकते हैं तो सनुदाने धातु है एक तो शन संभक्त है तो धन शनया बहुवचन में है शनि से शनया तो जो धन से युक्त है संभक्त है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 इस गायन के द्वारा ही दोनों का गान कर लेता है स ए शे चमुषमात् और जो ऐसा करता है तो इन लोगों से भी परे जो लोग हैं ऊंचे लोग हैं ताश्च उन लोगों को वो प्राप्त कर लेता है देव कामांश्च और देवताओं की कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है जो देवताओं की कामनाएं होती है वो भी उसे प्राप्त हो जाती है इस तरह का गान करते हुए जो आत्मा और परमात्मा दोनों का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 बोले तो तुम्हारी क्या कामना है बोलो तुम्हारी उस कामना को उसको मैं बोलता हूँ जैसे कि वो बोलने से ही सारी कामना पूरी हो जाएंगी प्रकट कर देगा इतना उसको अपने पे अधिकार है कि तुम मेरी जो कामना है उसको मैं ऐसे गाऊंगा तो तु तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी तो कम पे कामम आ गायन ऐसा ही एवं काम, काम गान से इष्टे काम का वो स्वामी हो जाता है जो कामना क्या गाना है कामना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 बोले तो अच्छा बताओ तुम्हारी क्या कामना है अपनी तो भावना को उभारना चाहते रोना चाहते तो ऐसे गीत बोलने लगेगा ऐसे मानमिक शब्द बोलेगा ऐसी धुने बनाएगा उसमें बोलेगा ऐसा संगीत बोलेगा कि रोने हम रोने लगेंगे हम अध्यात्म में जाना चाहते हम शांत तो होना चाहते हैं तो ऐसे शब्द बोलेगा ऐसे गायन करेगा कि वो व्यक्ति शांत हो जाएगा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 यह नहीं आया कुछ भी सारी कुछ समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे हैं बात उद्गीत से निकली थी समझा इसको पिंड और ब्रह्मांड दोनों में रहे अतिदेवत भी कर रहे हैं और अध्यात्म में भी समझा रहे हैं लेकिन समझाना क्या चाह रहे हैं एक ही बात है रिचित दुर्डम साम है ऋचा पे आश्रित है साम ऋचा पर आश्रित है यही कहना चाह रहे हैं ऋचा का सार शाम है मुख्य शाम है लेकिन शाम आश्रित किस पे है ऋचा पे है बिना ऋचा के साम नहीं होगा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 खंड प्रथम प्रपाठक का भी आठवा की चर्चा है अभी भी और तीन ऋषियों के बीच में बात चल रही है और तीनों जाता थे उदगीत के तो कह रहे हैं त्रयोह उदगीशला बबू बु तीन जने उस समय उदगीत के बारे में कुशल हुए युजन तो होता तो श्रेष्ठ हुए अच्छा जानने वाले प्रसिद्ध रहे होंगे उस समय के तीन जने के बारे में अच्छा जानते हैं। तो तीनों बैठ गए कि चलो हम चर्चा करते हैं कुछ इसके बारे में तद्वित संभाषा की तरह तो कौन कौन थे तो नाम बताया शिलक शालावत्य तो ये पिताजी का नाम भी साथ में दे दिया इन्होंने शालावत का जो पुत्र है वो तो शिलक नाम के ये व्यक्ति थे एक तो ये थे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 ब्रमण बदतोर वाचम स्रोष्यामी उस ब्रह्म को जानने वाले आप दोनों की वाणी को मैं सुनूंगा पहले आप बोलू ऐसा कौन व्यक्ति करेगा तीन जने बैठे हैं बोले नहीं पहले आप बोलो खुद नहीं बोल रहे बोले नहीं पहले आप दोनों बोलो मैं सुनूंगा पहले <laughs> ऐसा कौन व्यक्ति बोलेगा कौन व्यक्ति बोलेगा दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं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 तो इन्होंने कहा कि नहीं पहले आप बोलो एक है कि अच्छा तो आप बोलो जो इनको बोलना है उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा जो ये नहीं बोल पाए जितना बोलना है बोल लेंगे फिर कहूंगा देखो ये तो तुमने बोला ही नहीं ये तो तुमने बोला ही नहीं ये तो छूट ही गया देखो कहा जानते हो तुम इसके बारे में पूरा देखो मैं जानता हूं आप लोगों ने जितना बोला उससे देखो ये एक अतिरिक्त और कई बार प्रवचनों आदि में होता है ना प्रवचन में गोष्ठियों में बोले तो अभी तक किसी ने नहीं बताया वो बोल रहा हूं मैं काफी देर से चल, चर्चा चल रही है और मैं कुछ कुछ अतिरिक्त बात कहना चाहता हूँ तो अपनी विशेषता के लिए होता है तो बोले आप दोनों बोलो मैं फिर बाद में बोलूंगा तो सह शिलकह शालावत्यश्च के तानम दालभ्यम उच इति जो दो बचे उसमें से जो ये शिलक थे वो चकितायन चैने को बोले कि मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूँ एक तो हट गया वो तो बाद में देखेंगे दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारे से पूछता हूँ अब चर्चा कैसे चलाएं तो बोले चलो मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूँ तो चैकीतायन जो दालभे थे उन्होंने कहा प्रति हो पूछो जो तुम्हारे को पूछ रहे पूछो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 तो दूसरा भले ही नहीं जानता होगा नहीं पता है मेरे को ये तो। नई बात है। ऐसा भी बहुत बार होता है तो दूसरा क्या सोचता है फिर मैं बताऊंगा तो होगा बताया नया नहीं तो बता दो बोले हाँ ठीक है ये तो पता था मेरे को ये कोई नई बात नहीं थी मैं बताने वाला कह रहे मैं कुछ नया बता रहा हूँ सुना दिया तो बोले ठीक है ये तो पता ही था इससे पहले पूछते हैं कई जने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 सदर so